पत्रावली एक कुमारी जोसेफिन मैक्लाउड को लिखित 21 पश्चिम चौंतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क जून अठारह सौ पंचानवे प्रियजो तुम्हें निविड़ अनुभूति हो रही है निश्चय ही वह कई आवरण हटा होगी श्री लेगेट ने तुम्हारे फोनोग्राफ के विषय में बताया मैंने उन्हें कुछ सिलेंडर उपलब्ध करने को कहा है किसी के फोनोग्राफ में उन सिलेंडरों की सहायता से मैंने बात की मैंने जोके पास उन्हें भेज देने को कहा जिसके उत्तर में उसने कहा कि वह एक खरीद लेगा क्योंकि मैं सदा जोके कहे अनुसार करता हूं मुझे प्रसन्नता है कि उसके स्वभाव में इतना कवित्व छुपा हुआ है आज मैं गर्दनसी के साथ रहने जा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर मेरी देखभाल कर आरोग्य करना चाहता है अन्य चीज़ों की परीक्षा करने के बाद डॉक्टर गन्नसी मेरी नाड़ी देख रहे थे जबकि अचानक लैंडबर्ग जिसे घर आने से उसने मना कर दिया था अंदर आया और मुझे देख खिल कर शीघ्र लौट गया डॉक्टर गन्नसी खिलखिला कर हंस पड़ा और कहा कि ऐसे समय पर आने के लिए उसे पुरस्कार देता क्योंकि उसी समय रोग का कारण उसे मालूम हो गया था इसके पूर्व मेरी नाड़ी एकदम डिबित थी किंतु लण स्वर्ग को देखते ही संवेग रहित हो गई निश्चय ही यह एक अधैर्य की अवस्था है उसने मुझे डॉक्टर हेलमर के इलाज में रहने के लिए जोर दिया वह सोचता है कि हेलमर से मुझे बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा और अभी मुझे इसी की आवश्यकता है क्या वे उदास नहीं है आज शहर में पवित्र गौ देखने की आशा करता हूँ कुछ दिन और न्यूयॉर्क में होंगा हेलमर चाहते हैं कि चार सप्ताह तक प्रति सप्ताह तीन बार मेरा उपचार होना चाहिए फिर अगले चार सप्ताह तक दो बार प्रति सप्ताह और तब मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। अगर मैं बोस्टन जाता हूं तो वह मेरी सिफारिश एक बहुत अच्छे उस्ताद विशेषज्ञ से कर देंगे और उसे उक्त विषय पर सलाह भी देंगे मैंने लैंडसवर्ग से कुछ प्रिय बातें कही और ऊपर मागनसी के पास चला गया जिससे लैंसबर्ग परेशानी से बच जाए प्रभु प्रभुपदाश्री तुम्हारा विवेकानंद एक तो सौ श्रीमती ओली श्री बुल को लिखित पर न्यू हैम्पशायर सात जून अठारह सौ पंचानवे प्रिय श्रीमती बुल आखिर में मैं यहाँ पर श्री लेगेट के साथ मुझे अपने जीवन में जितने सुंदर से सुंदर स्थान देखने को मिले हैं यह स्थान उनमें से एक है कल्पना कीजिए कि चारों ओर एक विशाल जंगल से आच्छादित पर्वत श्रेणियों के बीच में एक झील है जहाँ हम लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है कितना मनोरम स्तब्ध तथा शांतिपूर्ण शहर के कोलाहल के बाद मुझे यहाँ पर कितना आनंद मिल रहा है इसका अंदाज़ा आप सहज ही में लगा सकती हैं यहाँ आकर मानो मुझे फिर नवीन जीवन प्राप्त हुआ है मैं अकेला जंगल में जाता हूँ गीता पाठ करता हूँ तथा पूर्णतया सुखी असुखी हूँ करीब दस दिन के अंदर इस स्थान को छोड़कर मुझे सहस्त्र ध्यान जाना है वहाँ कुछ दिन एकांत में रहकर भगवान का ध्यान करने का विचार है इस प्रकार की कल्पना ही मन को उन्नत बना देती है बौद्धि विवेकानंद कुमारी मेरी हेल को लिखित एक सौ सतासी भोज पत्र पर लिखा पत्र पर्शी नरस्थ हिल सत्रह अट्ठारह सौ पंचानवे कल मैं कुमारी डचर ध्यान न्यूयॉर्क के यहाँ जा रहा हूँ तुम इन दिनों कहाँ हो ग्रीस्तम में, में तुम सब कहाँ रहोगी अगस्त में मुझे यूरोप जाने की संभावना है जाने से पहले मैं मिलने आऊँगा इसलिए मुझे पत्र दो भारत से किताबों और पत्रों की भी आशा करता हूँ कृपया उन्हें कुमारी फिलिप्स उन्नीस पश्चिम अड़तीसवां रास्ता न्यूयॉर्क के पते पर भेज दो वह यह वही छाल है जिस पर भारत में सभी धर्मग्रंथ लिखे जाते हैं इसीलिए मैं संस्कृत में लिख रहा हूँ उमापति शिव सदा तुम्हारी रक्षा करें तुम सबों का सदा शुभ हो विवेकानंद एक सौ अठासी श्रीमती ओली बुल को लिखे, चौवन पश्चिम तैतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क जून अठारह प्रिय श्रीमती बुल अभी हाल में ही मैं घर पहुंचा हूं। इस स्वल्पकालीन यात्रा से मैंने गांव तथा पहाड़ों खासकर से लेगेट के न्यूयॉर्क प्रदेश स्थित ग्राम निवास का आनंद लिया है बेचारे लैंड इस मकान से चले गए हैं वे अपना पता तक मुझे नहीं दे गए हैं वे जहां कहीं भी जाएं, भगवान उनका मंगल करें अपने जीवन में मुझे दिन दो चार निष्कपट व्यक्तियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनमें से एक है सभी कुछ भले के लिए होता है मिलन के बाद विच्छेद अवश्यंभावी है आशा है कि मैं अकेला ही अच्छी तरह से कार्य कर सकूंगा मनुष्य जिससे जितनी कम सहायता ली जाती है उतनी ही अधिक सहायता भगवान की ओर से मिलती है अभी अभी मुझे लंदन के एक अंग्रेज महोदय का पत्र मिला मेरे दो गुरु भाइयों के साथ कुछ दिन वे भारत के हिमालय प्रदेश में रह चुके हैं उन्होंने मुझे लंदन बुलाया है आपको पत्र लिखने के बाद से ही मेरे छात्र मुझे सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हो उठे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अब मेरा क्लास अच्छी तरह से चलता रहेगा इससे मैं अत्यंत आनंदित हूं क्योंकि शिक्षा प्रदान करना मेरे जीवन के लिए भोजन अथवा श्वास प्रश्वास की तरह एक अत्यावश्यकी कार्य बन चुका है आपका स्नेहास्पद विवेकानंद पुनश्चय के संबंध में मुझे बार्डलैंड नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र में बहुत कुछ पढ़ने को मिला है हिंदुओं को अपने धर्म से गुण ग्रहण की शिक्षा प्रदान करती हुई वे भारत में निस्संदेह एक अच्छा कार्य कर रही हैं उक्त महिला के लेखों को पढ़कर उनमें मुझे कोई पांडित्य का परिचय नहीं मिला अथवा किसी प्रकार की आध्यात्मिक भावना भी नहीं मिली अत जो कोई भी जगत का भला करना चाहे भगवान उसकी सहायता करे पाखंडी लोग कितनी आसानी से इस जगत को धोखे में डाल देते हैं सभ्यता के प्राथमिक विकास काल से लेकर भोली भाली मानव जाति पर न जाने कितना छल कपट किया जा चुका है एक सौ नवासी सी एफ लेगेट के लिखित द्वारा कुमारी डचर सहस्रद्वीपोद्याल न्यूयॉर्क अठारह जून अट्ठारह सौ पंचानवे प्रिय मित्र कुमारी स्टारगिज के जाने से के एक दिन पूर्व मुझे उनका एक पत्र पचास डॉलर के चेक के साथ मिला प्राप्ति की सूचना दूसरे ही दिन उनकी सेवा में प्रेषित करना संभव नहीं था इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा हार्दिक धन्यवाद तथा धन प्राप्ति की सूचना अपने पत्र में उन्हें दे दें हमारा समय यह आनंदपूर्वक कट रहा है किंतु बंगला में एक कहावत है कि ठेकी स्वर्ग जाए तो वहाँ भी उसको धान कुटाई ही करनी पड़ती है जो कुछ हो मुझे बेहद परिश्रम करना पड़ता है मैं अगस्त के प्रारंभ में शिकागो जा रहा हूँ आप कब चल रहे हैं हमारे यहाँ के सभी मित्र आपका अभिवादन भेज रहे हैं आपके लिए संपूर्ण आनंद प्रसन्नता एवं स्वास्थ्य की आशा करता हूँ और उसके लिए सतत प्रार्थना करता हूँ स्नेहाधीन विवेकानंद एक सौ नब्बे श्री सिंगारा वेलू मुदलियर को लिखित उन्नीस पश्चिम रास्ता न्यूयॉर्क बाईस जून अठारह सौ तो पंचानवे प्रेकेडी एक लाइन के बजाय मैं तुमको एक पूरा पत्र लिख रहा हूँ मैं खुश हूँ कि तुम उन्नति कर रहे हो तुम जो जो सोच रहे हो कि मैं अब भारत नहीं लौटूंगा यह तुम्ही तुम्हारी भूल है मैं जल्द ही भारत लौट रहा हूँ असफल होकर किसी विषय को त्याग देना मेरी आदत नहीं है यहाँ पर मैंने एक बीज बोया है शीघ्र ही वह वृक्ष रूप में परिणित होने को है और अवश्य होगा केवल मुझे एक शंका है कि यदि शीघ्रता में आकर मैं उस पर ध्यान देना छोड़ दूं, तो उसकी अभिवृद्धि में बाधा पहुँचेगी जहाँ तक जल्दी हो सके तुम लोग पत्रिका प्रकाशित कर डालो यहाँ के लोगों के साथ तुम्हारा संबंध स्थापित कर मैं शीघ्र ही भारत लौट रहा हूँ मेरे बच्चे कार्य करते चलो रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है प्रभु के द्वारा परिचालित हो रहा हूँ अतः अंत में सब कुछ ठीक ही होगा सदा सदा के लिए तुम्हें मेरा प्यार तुम्हारा विवेकानंद